चार प्रकार की अवस्थाएं पहले बताई गई है जीव अवस्था ज्ञान अवस्था ये अंतर संबंध बाह्य सम्बन्ध बना हुआ है ये सब एक साथ हैं ये अलग अलग कोई भी नहीं होते हैं यह धरती नहीं होता है तो पदार्थ नहीं है पहले, पहली बात तो यही है धरती अपने में है किसी के आधार पर संपूर्ण पदार्थ भी है पहला ज्ञान तो यही है पदार्थी मृत पाषाण मणि धातु के रूप में उपस्थित है यही चीजें यही जो इसका मूल रूप जो है ना परमाणु ही है इन परमाणु में विविध प्रजाति की परमाणु सब परमाणु का अंशों की संख्या भेद से प्रमाणित ना पाया जाता है इन, इन आधार पर विविध प्रजाति की परमाणु अस्तित्व में होने के आधार पर धरती समृद्ध होता होता होता और रासायनिक क्रियाकलाप में परिवर्तित हो जाता है और रासायनिक क्रियाकलाप का मतलब भी है कम से कम दो प्रजाति की अणुएं मिलकर तीसरे अपने अपने इसको आचरण को त्याग कर तीसरे प्रकार के आचरण में प्रवृत्त हो जाने से है जैसा पानी है पानी में जो है ना दो पदार्थ होता है वो है जलने वाला और जलाने वाला ये दोनों मिलकर के अपने प्रवृत्ति को अपने आचरण को परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करने के बाद ये पता चला इसमें प्याज बुझाने वाले गुण पैदा हो गया पैस बिल्झाने का जो गुण जैसा ही पैदा हुआ वो पानी का स्वरूप अलग दिखने लगे जलने वाला जलाने वाला स्वरूप से भिन्न हो गये ये दोनों चीज अलग हो गए स्वरूप में भी परिवर्तन हो गया गुण में भी परिवर्तन हो गया इस ढंग से जल एक रासायनिक वस्तु है मूल रसायन है जल के बिना धरती में कहीं भी और कोई प्रगति हो ही नहीं सकती जल के बाद ये आम लवण रसायन पैदा होता है तैयार होता है फलस्वरूप इन सबके योगफल में विभिन्न प्रकार की रासायनिक द्रव्य होना पाया जाता है इसी क्रम में अनेक प्रकार की प्रजाति की जो जो रसोपरस होना शुरू किया इन रसोप्रस रासायनिक रसोपरस के आधार पर ठोस तरल विरल रूप में रासायनिक द्रव्य होना पाया गया ठोस द्रव्य ही कुल मिलाकर के प्राणकोषा के रूप में अपने काम करना शुरू कर दिया इस ढंग से प्राणावस्था पदार्थावस्था से ही प्राणावस्था का संबंध जुड़ा हुआ अपने को समझ में आता है यही प्राणावस्था की वस्तुएं जब कभी ये हो जाते हैं मर जाते हैं मैंने जो सूख जाते हैं वो सब खाद होकर के धरती में मिल जाते हैं प्रश्न पदार्थावस्था की परमाणु अंश परमाणु में कैसे बनता है परमाणु अंश इसीलिए बनता है मैंने परमाणु के रूप में गठित होता है परमाणु अंशों में स्वयं प्रवृत्ति रहती है व्यवस्था में भागीदारी करने का वो स्वयं स्फूर्त है वो उसके आधार पर सत्ता में सत्ता उसमें पारगामी रहने के आधार पर ऊर्जा संपन्न होने के आधार पर स्वयं स्फूर्त रहता है वो उसी के आधार पर एक परमाणु दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है पहला स्वरूप कम से कम दो परमाणु अंशों से एक परमाणु का गठन होता है वो व्यवस्था को प्रमाणित कर देते हैं जिसमें सर्व गति परिणाम भावी हो जाते हैं उसके बाद जो है ना विकासक्रम शुरू होता है विकास क्रम में यही होता है श्रम का श्रम के लिए विश्राम गति के लिए गंतव्य और परिणाम के लिए आमनत्व ये तीन चीज भावी हो जाता है उसमें से विकासक्रम में चलते चलते परमाणु ये गठन पूर्ण स्थिति में आता है तब तक जो है ना ये कई प्रकार की परमाणुओं का अवतार के बाद गठनपूर्ण परमाणु होना बनता है इन इन परमाणुओं में से कम से कम साठ परमाणुओं को सौ प्रजाति की परमाणुओं को नाकने के बाद ही ये गठन पूर्ण परमाणु गठित होने का संभावना बनता है तो यद्यपि हम देखा है कि भू के परमाणु साठ होते हैं अजीर्ण परमाणु साठ होते हैं बीच में एक परमाणु होता है जो तृप्त परमाणु उसी को हम जीवन परमाणु कहते हैं तो ऐसे तृप्त परमाणु में जो है कुल मिलाकर के क्रियाए एक सौ बाईस क्रियाएं हम देखें परावर्तन प्रत्यावर्तन रूप में उसका उसके जो पूरा का पूरा विश्लेषण मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान में प्रस्तुत करती है इस विधि से वो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान इस बात का द्योतक है जब जागृत जीवन जागृति के बाद क्या क्या कर पाता है मानसिक रूप में क्या क्या करता है वो व्यवहार में उतरने पर क्या क्या होता है वो सबको पूरा का पूरा उल्लेख दिया है उसमें जितना तालिकाएं चाहिए है। भी दिया है अब उसको अपन देख सकते हैं ठीक है ये इसी में जैसे आपने बताया कि साठ परमाणु जीर्ण और अजीर्ण शासक एक परमाणु जो है गठनपूर्ण है तो क्या गठनशील परमाणु जो है उसके गठनपूर्ण बनने की संभावना रहती अगर रहती है तो किस तरह से गठनशील परमाणु गठनपूर्ण परमाणु है? ओहो परमाणु अंश बदलना ही गठनपूर्ण गठनशील है तो गठन पूर्ण में परमाणु अंश घटता नहीं है ना बढ़ता है इसी का नाम है गठनपूर्ण तो ये गठनशील परमाणु वो सभी गठनशील परमाणु गठन पूर्ण होना है ऐसा कुछ नहीं है अपना जो मानसिकता ऐसा दौड़ता है ना उसको बंद कर देना चाहिए सभी अवस्थाएं रहेंगे इस पर आपने को आश्वस्त होना है कोई एक अवस्था में सब परिवर्तित हो जाएंगे ऐसा कुछ होता नहीं है पदार्थ अवस्था भी रहेगा प्राण अवस्था भी रहेगा अवस्था भी रहेगा ज्ञान अवस्था भी रहेगा ठीक है क्रम से ये कम मात्रा होती जाता है ज्ञानावस्था में कम से कम मात्रा है उससे अधिक जीवावस्था में है उससे ज्यादा प्राणावस्था में है उससे ज्यादा पदार्थावस्था में मात्राएं है मात्रा का मूल रूप परमाणु ही है इस तरह की बात है इसीलिए हम ये, ये सोचने लगे तो सब परमाणु एक दिन पर ज्ञान जीवन बन जाएगा इस प्रकार से अपन सोचते हैं अस्तित्व में सभी अवस्थाएं रहेंगे ठीक <coughs> है ना तो ये मेधा स्तंत्र बनते हुए सारा हाथ पैर नाक सब मेधस्तंत्र बन जाएगा। इस प्रकार की सोचने की विधि बनती है ऐसा कोई काम नहीं होता है प्रकृति में अपने में नियत विधि से जब व्यवस्थित रूप में रहता है उसमें अपना मनमानी या हरार की हरार की काम नहीं करता है ठीक है तो अपने मनमानी से सोचना एक अलग चीज है अस्तित्व में जो है उसको देखना समझना उसके अनुसार जीने के लिए योजना बनाना यह अलग चीज है मेरे अनुसार अस्तित्व में जो चीज है जैसा है उसको वैसा समझना चाहिए समझने के बाद उसी क्रम में मनुष्य अपने को जीने की कला को विकसित करना चाहिए उस प्रकार से विकसित करने जाते हैं तब हम व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य हो जाते हैं तैयार हो जाते हैं स्वीकृत हो जाते हैं सब कुछ हो जाता है कहिए कुछ करना में आपने बताया सबका सब गठनशील परमाणु सबका सब घटनपूर्ण बने इसकी कोई नहीं है तो इनके बीच एक निश्चित अनुपात रहता होगा हरे तो उसका अनुपात अस्तित्व में किस तरह से अस्तित्व तो स्वयं ने निश्चित करता है इसको। उसका अनुपात कैसा कितने निश्चित? उसको कितने की बात नहीं होता संख्या हम गणित से नहीं बनता वो अस्तित्व तो स्वयं इस अनुपात को निश्चित करता है कितना परमाणु पदार्थ अवस्था में रहता है इसको आप गिन नहीं सकते ठीक है कितना परमाणु प्राणावस्था में रहेगा इसको गिन नहीं सकते गिनना ये बनता है प्राणावस्था रहता है पदार्थावस्था रहता है जीवावस्था रहता है और जो ज्ञान अवस्था भी रहता है ज्ञानावस्था में हमको क्या सार्थक होना है उसको सोचने की बात है बाकी सभी चीज अपने में सार्थक है है उनको कोई सिखाने की जरूरत नहीं है हम उसी को सिखाने जाते हैं अभी जैसा धरती को प्याज सिखाने गए हैं बुद्धिमान लोग सब मिल करके धरती को प्यास सिखाने गए धरती पानी पीना नहीं जानता है अभी हम पानी पीना सिखाते हैं सिखा भाई इस ढंग से महाराज लोग हैं इस ढंग से काम निकलता है तो निकाल लें इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है ठीक है ये समझ में आता है तो धरती में जो गुण है वो अपने में स्वयं में व्यवस्था के रूप में विद्यमान है उसके लिए आप हमको कुछ करना नहीं है अब इसके इसका क्या मतलब हुआ पदार्थावस्था को आपको कुछ पाठ सिखाना नहीं प्राणावस्था को कुछ सिखाना नहीं ना न जीवावस्था को सिखाना है और स्वयं मनुष्य को जो सीखना है वो वो सीखना बनवे नहीं किया है अभी कल बताया अभी इसके पहले बताया आहार को निश्चय नहीं कर पाया कितना विज्ञान ज्ञान सब हो गया तब तो मैंने इतने सिद्ध सब सबको यति सती संत सभी हो गए इस धरती पर और उसके बाद विज्ञानियों का एक से एक क्या क्या प्रेष कहते हैं प्राप्त क्या हुआ लोग हजारों हो गए सैकड़ों हो गए, उसके बावजूद भी हमको यह पता नहीं लगा कि मानव का आहार क्या है कितने अच्छे लोग तो हम विज्ञानी होते हैं इतने अच्छे लोग तो वि ज्ञानी होते हैं कितने अच्छे मानव होते हैं हम ये अभी तक की इतिहास की बात ये ऐसे ही खड़ा हुआ है अब इसमें हम क्या कहा तक खड़े हैं कहाँ तक हमारा कमर टूटा है आप ही अंदाजा लगाइए ठीक है दुष्ट से चलने पर बनता है तो अस्तित्व जैसा है उसको वैसे समझने की आवश्यकता समझने पर यही बनता है सभी अवस्थाएं रहेंगे ठीक है सभी अवस्थाएं रहते हुए सभी एक, एक दूसरे के साथ पूरक विधि से व्यवस्था में जीना है अभी मनुष्य जी नहीं पाया है उसके लिए हम दो एक तरीका उपलब्ध करने के बारे में आप हम अभी सोच रहे हैं बाबा जी अंश वस्तु के रूप में क्या है अंशों की प्रकृति क्या है तो अंशों का मतलब कुछ नहीं निकलता परमाणु अंशों का पूछना चाहिए परमाणु एक स्वयं में वस्तु होता है वस्तु का मतलब है वास्तविकता को प्रकाशित किया रहता है वास्तविकता यह है हर एक परमाणु व्यवस्था के रूप में है श्रम गति के पर, पर, परिणाम के रूप में व्यवस्था को अपने में संपूर्णता के साथ व्यक्त किए रहते हैं हर परमाणु उसका अंश के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो अंश अपने में स्वतंत्र रूप में कहीं भी अस्तित्व में रहना बहुत मुश्किल है वो कोई भी अकस्मात एक अवंतरवश परमाणु विघटित होकर अंश के रूप में अस्तित्व में कहीं होता होगा तो होता होगा अन्यथा मनुष्य ही उसका मूल कारण है अंश के रूप में परिवर्तित करने के लिए एकमात्र मनुष्य ही है तो मनुष्य यदि इसके साथ परमाणु के साथ अत्याचार ना करें परमाणु परमाणु अंश अंश के रूप में अस्तित्व में बहुत में मिलना होते ही नहीं है बहुत कर, कठिन और बहुत अपवाद रूप में कहीं एकात अंश मिलता होगा तो मिलता होगा इस ढंग से इसको समझना चाहिए परमाणु अंशों में क्या विशेषता है यह आपको पहले भी बताया हूँ एक बार तो परमाणु अंश में भी सत्ता पारगामी है सत्ता पारगामी होने के कारण से परमाणु अंश भी स्वयं स्पूर्त है व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए इस आधार पर एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है ये दोनों मिलकर के व्यवस्था को समीकरण कर देते है व्यवस्था को समीकरण करने की क्रम में श्रम गति परिणाम ये तीन चीज क्रिया के रूप में व्याख्याित होना देखा गया है ये, ये मुख्य बात अंशों की स्थिति गति आचरण व अंशों का स्रोत क्या है उसका ठीक कर दिए न ठीक कर दिया तो ये, ये जो है ना तो अंशों का स्रोत कुछ नहीं होता है परमाणु ही विघटित होकर के अंशों के रूप में होना पाया जाता है अंशों का कोई स्रोत नहीं होता है वंश बनता हो कोई विज्ञानी बनाता हो वो कोई बेकूफ बनाता हो पंडित बनाता हो ऐसा कोई चीज नहीं है परमाणु ही विघटित होकर के अंशों के रूप में कहीं हो सकता है दूसरा कोई विधि इसकी है ही नहीं है ठीक है तो इस ढंग से बन पड़ता है परमाणु अंश अपने आप में कोई तैयार होने वाली बात नहीं है यदि परमाणु अंश विखंडित होता है मनुष्य के प्रयास से दूसरे के प्रयास से तो होता नहीं है वो परमाणु विखंडित परमाणु अंश परमाणु भी परमाणु अंश भी अनेक खंड में विघटित यदि हम मनुष्य करते हैं पुनः वो एक संगठित होकर के एक परमाणु अंश के रूप में आई जाता है वो उसका स्वाभाविक है उसमें घूर्णन गति होती है उस घूर्णन गति में ये प्रवृत्ति समायी रहती है परमाणु के परमाणु के रूप में भागीदारी करने का उसके लिए एक से अधिक परमाणु परमाणु अंशों को पहचानना जरूरत रहता है ऐसा संयोग पाकर के परमाणु में भागीदारी करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है वो किसी न किसी परमाणु में घुस जाता है या एक से अधिक यदि परमाणु अंश मिलते हैं परमाणु के रूप में गठित हो जाते हैं इस टैंकी काम अंशों के परमाणु के रूप में गठन का प्रयोजन प्रक्रिया और प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तथ्यों के बारे में थोड़ा स्पष्ट करें क्या मतलब है अंशों के परमाणु के रूप में गठन का प्रयोजन प्रयोजन व्यवस्था में होना तो अभी तो। अभी हो गया ना मई वो अभी इसके पहले वो ही हुआ है व्यवस्था के रूप में प्रवृत्ति रहती है एक से एक ये अधिक परमाणु में एकत्रित होकर व्यवस्था को प्रमाणित करते हैं अभी बताया एक परमाणु परमाणु में जो श्रमगति परिणाम के रूप में क्रियाशील रहते हैं अपने में संपूर्ण है उसका आचरण निश्चित रहता है दो अंश की परमाणु का आचरण निश्चित रहता है जबकि आदमी का आचरण अभी निश्चित नहीं हुआ है जी। हाँ। केंद्र में वे परिवेशों में निश्चित संख्या का आधार क्या है निश्चित संख्या का आधार यही है परमाणु विकसित होने के आधार है विकसित होने के आधार में क्या होती है पहले बाही प्रवेश में परमाणु अंश बढ़ता है बढ़कर के वो तो माने इसमें उसके आगे के प्रवेश में जाता है उसके आगे प्रवेश में जाता है इसमें एक परिवेश ही नहीं है कई एक से अधिक परिवेश भी होते हैं किसी किसी परमाणु में किसी परमाणु में एक ही परिवेश होता है ये परिवेश में जब तृप्त हो जाता है एक परिवेश उसके बाद दूसरे परिवेश शुरू हो जाता है इस ढंग से विकास की स्थितियां आई है परमाणु जैसे जैसे बढ़ते हैं उसको विकसित परमाणु माना जाता है और उसमें स्थिरता और बढ़ जाती है उसमें मान भार, भार जो है ना बढ़ जाती है इस ढंग से होते होते ये धरती जैसी इकाई बनने के लिए आधार बन जाता है धरती जैसा आधार बनने के पश्चात इसमें बाकी विकास होने की संभावना उदय हो जाता है जैसा प्राणावस्था इससे आगे की विकास है पदार्थावस्था से और उसके आगे की विकास है जीवावस्था उसके आगे की विकास है ज्ञान अवस्था इस प्रकार से विकसित होने की संभावना बनती है और केंद्र में अंशों व परिवेशों में आचरण और परस्पर प्रभाव की व्याख्या हाँ, उसमें जो ये रहती है केंद्र के जो अंश होते हैं उनके उनमें जो है वो मध्यस्थ क्रिया करती रहती है ये परिवेशों में जो रहते हैं सम कार्यों को करते रहते हैं। जब कभी भी मध्यांश से निश्चित दूरी से अधिक दूर भागने की स्थिति में मध्यस्थ क्रिया अपना प्रभाव को डालकर के पास में बुलाता है और वही चीज यदि पास में आ जाता है अपने निश्चित अच्छी दूरी से यदि पास में आने की स्थिति में वही मध्यस्थक्रिया प्रभाव डाल करके उसको निश्चित अच्छे दूरी में पद, पद, स्थित कर देता है ढंग से व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में मध्यस्थ क्रिया अर्थात नाभिकीय अंश जितने भी रहते हैं वो सबका सब काम सब किए रहते हैं नाभिकीय अंशों का जो कहां तक बात है परिवेश में जितना अंश होता है उतना ही होता है किसी किसी परमाणु में अधिक भी होते हैं कम और अधिक का आधार कम और अधिक का आधार है जो अंशों का जो अपनाने के आधार पर है वो तो परमाणु जो है नाभूखे परमाणु अजीर्ण परमाणु बताया है भूख के परमाणु अंशों को अपनाने में लगे रहते हैं लगे लगते समय में मिल गया तो दो तीन ज्यादा भी ले लिया इस ढंग से काम है वो केंद्र में अंशों के द्वारा सभी आवेशों को स्वाभाविक गति में लाने का कार्य किस प्रकार सम्पादित होता है क्या, क्या करते हैं केंद्र के अंशों का परिवेशी अंशों को स्वाभाविक गति में लाने का कार्य किस प्रकार सम्पादित होता है कैसा होता है वो मध्यस्थ बल और मध्यस्थ मध्यस्थ बल का प्रयोग से ये स्वभाव गति में आते हैं उसके आवेश यही दो ही बताया आपको दूर भागना पास में आना इसको जो है ना निश्चित अच्छी दूरी में प्र, प्रवर्तित बनाए रखना ये मध्यस्थ क्रिया का प्रयोजन है ये इसके अपने प्रभाव को डालता है वो निश्चित अच्छी दूरी में आप स्वयं में प्रदस्थ हो जाते हैं ऐसा बेहतर है मध्यस्थ बल जब बल को थोड़ा और खोलिए मध्यस्थ बल का मतलब यह है सम आवेशों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया जी। तो समावेश होने से विषमावेश होने से जो जब कभी भी समावेश होता है तो वो जो पास में आ जाता है प्यार से सारे अंश तब वो ज्यादा प्यार होना भी ठीक नहीं है उसको निश्चित अच्छी दूरी में पदस्थ करता है तो बंद-बंद कभी कभी रूट करके थोड़ा सा मुरझा करके दूर भागने लगते हैं, पुचकार करके पास में बुला देता है ये, ये रूट के और प्यार क्यों करते हैं ज़्यादा? इसीलिए प्यार करते हैं। ये परिवेशों की आधार है इसका परिवेश में परिवेशी दबाव तो परमाणु अकेले परमाणु तो है ही नहीं सह अस्तित्व बताया गया अनंत परमाणुओं के बीच में एक परमाणु काम करता रहता है इन अनंत परमाणुओं का दबाव किसी एक परमाणु के ऊपर अधिक आने से वो केंद्रीय अंशों के पास में पहुंच जाते हैं ये वो इसी में यदि प, तो परिवेशी अंशों का जो यदि आकर्षण बढ़ जाती है दूर भागना चाहेंगे इस ढंग से होकर के दूर भागता रहता है तभी भी मध्यस्थ बल जो है उसको पास में बुला करके आप व्यवस्थित कर लेता है यदि मध्यस्थ के क्रिया के पास में आने की स्थिति में उसको निश्चित अच्छे दूरी में व्यवस्थित कर अपने में सुरक्षित हो जाता है इस ढंग के काम है नाभिक में अंशों का होना ही मध्यस्थ बल मध्यस्थ क्रिया मध्यस्थ क्रिया कहलाया उसमें मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति दोनों समाहित रहता है अतः व शक्ति का प्रयोग तभी होता है जब अतिवाद में आते हैं अप, अपरिवेशी अंश अतिवाद का दो ही भाव होता है उसमें एक पास में आना एक दूर भागना इतना ही होता है दूध तीसरे प्रकार की कुछ भी उत्पाद नहीं होता है ठीक हो गए जी। किसी गठनशील परमाणु में अधिकतम कितने अंश हो सकते हैं? किसी गठनशील परमाणु में जो अजीर्ण परमाणु के बात और बात में ज्यादा परमाणु होते हैं भूखे परमाणु में कम होते ही है एक तो एक बात है तो ये तो जो परमाणुओं के जो बड़ी विलक्षण तरीके की इसका रचना भी है तो ये ही प्रजाति की परमाणु और दो तीन प्रकार से प्रस्तुत हो जाते हैं जैसा दो अंश में दो सौ दो, दो, दो परिवेश में दो सौ अंश काम कर रहे हैं मध्य में दो सौ से अधिक के अंश हो जाते हैं इस ढंग से चार में चार हो जाते हैं वही चीज यदि तीन प्रवेश में हो जाता है चार परिवेश में हो जाता है ये भी होते हैं दो ही परिवेश में बहुत सारे परमाणु भी होते हैं प्रवेश की संख्या से निश्चित माने दो आठ अठारह बत्तीस जैसा देते हैं वो तो वो तो दूसरी बात है वो दतृप्त परमाणु की बात है वो तो तो वो कहाँ से लाओगे सब्जीगे में वो कहा से आने वाला है? में नहीं है। कितने भी हो सकता हाँ तो दो परिवेश भी होता है चार परिवेश भी होता है छह परिवेश भी होता है परिवेश में अंसों की संख्या निश्चित नहीं है नहीं। अहां। परिवेश उसमें घटता बढ़ता रहता है ये नहीं है ये अनिश्चित है जो निश्चित ये जब कार्य करते समय में निश्चित संख्या में ही रहते हैं उसका आचरण निश्चित होने के अर्थ बनता है ठीक है इसका मतलब है निश्चित आचरण करता रहता है वो बदलता नहीं है ऐसा बात नहीं है वो बदल जाता है तो दूसरा प्रजाति के दूसरा प्रजाति होता है वो आचरण ही वो कर करेगा ये भी निश्चित है लेकिन भैया विज्ञान की अवधारणा के अनुसार तो जो ये माने ऑर्बिट्स हैं इनमें इन अंशों की संख्या निश्चित है मैक्सिमम संख्या निश्चित है अच्छा वो कितनी है दो हजार दो अठारह दो सौ कम हो सकता है दो सौ कम ज्यादा होने पर नया ऑर्बिट शुरू हो जाता है अट्ठारह से दो सौ अधिकतम संख्या निश्चित है जैसा बाबा जी ने अभी कहा कि दूसरे तीसरे अंश में 200 संख्या भी हो सकती है है ना? जो जो परिवेशों में दो दो परिवेश का भी मैंने परमाणु हो सकता है चार परिवेश का भी हो सकता है पांच का भी हो सकता है छह का तो भी हो सकता है ये बताया ये ठीक है तो इसमें जो है न एक परिवेशों में दो भी हो सकता है उससे ज्यादा भी हो सकते है तो ये जो कुछ जितने भी अंश परिवेश में काम करते हैं उतने ही अंश या उससे अधिक अंश मध्य में हो जाते हैं ये ही तो रहेंगे ही उससे अधिक हो है कम नहीं हो उससे कम नहीं ये एक निकल के अगला बात लेकिन प्रथम परिवेश जैसे है और द्वितीय परिवेश से अधिकतम संख्या प्रथम परिवेश में दो हो सकती है विज्ञान के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है हमारा ऐसा कुछ नहीं है वो एक जो है ना जो एक प्रथम परिवेश में जो जो तृप्त परमाणु जो होता है तृप्त परमाणु या तृप्त परमाणु भले ना हो जो अतृप्त रहा हो ऐसा भी हो सकता है उसमें तृप्त परमाणु में मध्य में एक ही अंश होता है क्या होता है तृप्त परमाणु में मध्य में एक ही अंश होता है। वो जीवन परमाणु होता है मध्य में यदि परिवेश के समान यदि अंश हो जाते हैं तब वो जीवन परमाणु नहीं होता अब भौतिक परमाणु ही होता है अच्छा ऐसे परमाणु में भी हो सकता है ऐसा कोई प्रजाति जो यदि दो ही अंश पहले परिवेश में होना है तब तो उसमें मध्य में एक ही होना आवश्यक बनता है हाँ लेकिन अभी जो विज्ञान का हुआ है उसके हिसाब से ये है कि केंद्र में तो उतने ही अंश होते हैं जितने सारे परिवेश पर में मिलाकर होते हैं या कम। उससे कम ठीक है क्या कैसे उससे ज्यादा हो सकते हैं या उतने हो सकते हैं? ठीक है। दूसरा ये कि प्रथम परिवेश में दो हो सकते हैं द्वितीय परिवेश में आठ हो सकते हैं अधिकतम तृतीय परिवेश में अठारह हो सकते हैं चौथे में पच्चीस हो सकते हैं ऐसा टू स्क्वायर के हिसाब से चलते हैं वो किसी एक प्रजाति के परमाणु हो नही सभी प्रजाति के परमाणु में नियम पहले में दो होगा मैक्सिमम ज्यादा ऐसी ज्यादा दूसरे में ज्यादा जाएग से ज्यादा आठ होगा तीसरे में ज्यादा से ज्यादा अठारह होगा ऐसे करके टू टू दावर n स्क्वायर कहते हैं हुए उसके सबसे परिवर्तन तो चार सोलह सौ में बत्तीस ऐसा होगा तो इससे ज्यादा होना नहीं चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ऐसा तो ही कम तो हो सकते हैं उससे कम हो सकते हैं ऐसा हो सकता है की तीसरे पूरा नहीं होगा उसके बाद चौथा परिवेश शुरू हो गया ठीक है भाभी इससे ज्यादा होने से तो अजीर्ण परमाणु हो जाते हैं ना अजीर्णे दोनों में इसे कम इसे कम होने से भूखे हो गए उसमें उनके तो हिसाब से अजीर्ण में भी ये क्रम तो ये संख्या का जो वो है वो तो चलता ही है उससे ज्यादा नहीं हो सकते लेकिन उसमें जो उसकी स्थिति होती है अंशों की वो इतना लूज होती है कि वो निकलकर बाहर जाकर रहते हैं अंश आखिरी तो ऑर्बिट आखरी ऑर्बिट ठीक तो है ना वो बाहर निकलने निकल के लिए तो आखिरी आर्बिटे आती है वो ठीक है जो परमाणु औसों की संख्या एक एक ऑर्बिट सभी आर्बिटों में जितना होता है उससे उसके समान में या उससे अधिक बीच में होना एक हर भौतिक परमाणुओं का ये स्वभाव तो बात हो तो एक में इसमें तो कोई शंका नहीं जी। अब रह गया हर प्रजाति की परमाणु में है ना दो अंश रहता है तो कहाँ रहता है ये परमाणु कैसे लाओगे दो ही अंशों का जब परमाणु होता है फिर कहा से लाओगे एक, एक एक, एक तो फिर फिर कहा से आ गया ये दो आठ अठारह कहां से सिद्धांत कहाँ गया में दो से कम नहीं होते तो दो से ज्यादा नहीं हो सकते दो तक या दो से कम तो सकते हैं ऐसा उनका सोचना है हमारा सोचना ऐसा है अजीर्ण परमाणु में अधिक होते ही सभी परेशों में अधिक होते ही ठीक है भूखे परमाणु में कम होते हैं। भूखे परमाणु का मतलब भी ये होता है कि अधिक कम होना उनके साथ पहले परिवेशों में तो खुले पड़ते हैं आर्थिक परिवेश में या उसके ठीक रेख पहले परिवेश में ही कम पड़ता है जो भूखे हैं जो अजीर्ण है उनका यह है कि जो आर्थिक परिवेश है उसमें अंश इतने कम होते हैं उस साथी परिवेश को बनाए रखना मुश्किल होता है इसलिए उसको छोड़ देते हैं ठीक है जीर्ण या अधिकतर जो भी है वो आखिरी ऑर्बिट में रहती है, है ना इसके पहले के ऑर्बिट पूरे हो जाते हैं तभी आखिरी ऑर्बिट ठीक है मान लेते हैं इस, इसको ऐसे मान लोगे इसका मतलब एक्सेक ज्यादा नहीं होना चाहिए नहीं, नहीं। हाँ क्या मतलब है ज्यादा हो सकते हैं ऑर्बिड की संख्या ही बढ़ सकती है हाँ ये आ गया ना आर्बिडि ऑर्बिट की संख्या ऑर्बिट्स की जारी हो जाती नहीं है संख्या तो है। जी, जी, तो जी जी जी जी जितना आर्बिट बढ़ता है वो उतना ज्यादा अधीर्ण होता है वो टू एक्वायर से बढ़ता जाए ये, ये जैसा भी जैसा भी हम आर्बिट्स बढ़ाने जाते हैं वो मध्यांश जो है ना उसको मैनेज करने में असमर्थ होता जाता है ये तो ठीक है ये बात है न इस इस प्रकार से इसका स्थिति है उसको मैनेज करना तकलीफ जाता है वातावरण का दबाव बढ़ जाता है ये बिखर जाता है कुछ भी हो करके परिणाम घटित हो जाता है तो इस ढंग से इस ढंग से परमाणुओं के जो अंशों की संख्या के बारे में बहुत ज्यादा अपन ये निर्भर करने लगे इतने ही संख्या में रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है अधिकतम किया अधिकतम न्यूनतम न्यूनतम तो अपने को पता लगता है ठीक है न्यूनतम तो, तो पता लगता है कम से कम दो होना ये तो पता लगता है अधिकतम होने के लिए पुनः जो एक सौ परमाणु में मैंने भूखे परमाणु 60, अजीर्ण परमाणु 60, एक सौ परमाणु में कितने आर्बिट्स हो जाएंगे, कब वो कितना लूज हो जाएगा, कितने क्षण में वो होगा कितने काल में होगा ये सब सोचने की मुद्दा बनता है ठीक है अगर चार परिवेश मान हैं तब आ? अगर चार परिवेश है तो पांचों परिवेश होगा तो और बढ़ गया होगा हाँ वही तो बता बात बताइए जबकि जीवन परमाणु में चार परिवेश होता ही उसी में पूरा का पूरा विधि बनता है बीच में एक होने से अब प्रथम परिवेश में दो होने से द्वितीय परिवेश, परिवेश में आठ होने से और तीसरा परिवेश में अठारह होने से और बत्तीस होने से ये पूरा इकसठ बने क्रियाएं होंगी इन इकसठ क्रियाएं परावर्तन प्रत्यावर्तन पूर्वक एक सौ बाईस क्रियाएं इसको हम काउंट कर लिया हमारा जीवन में तो जीवन के बारे में तो आपका कंफर्मेशन है लेकिन गठनशील परमाणु के प्रथम द्वितीय जो परिवेश है उसमें संख्या के बारे में वैज्ञानिक जो मत, आ, मत है और आपके मत में ये डिफरेंस है कि आपका कहना है कि उसमें दो भी हो सकते हैं होते ही है दो अंश नहीं होते हैं आप किसी परिवेश विशेष में या सभी परिवेशों में मिला प्रथम और द्वितीय में भी दो बने दो परिवेश है समझ लो चारे होता है क्या दो परिवेश में से परिवेशन बना सकते वो कोई ना कोई संख्या में सीमित होगा कि नहीं होगा तो उसी प्रकार चलते चलते ये जो है ना सौ भी होते हैं दो सौ भी होते हैं चार भी होते हैं ये अजीर्ण बनने के लिए ये जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है होते जाते हैं वो टूटते भी जाते हैं जी। ज्यादा ज्यादा अंश बढ़ते बढ़ते एक स्थिति में वो टूटने की जगह में भी आता है तो उसके बारे में बताया मध्यांश की जो इन सारे आश्रित अंशों को एक अपने निश्चित अच्छी दूरी में अवस्थित करने की कार्य करते करते वो कहीं भी यदि लाश हो जाता है मैंने कर नहीं पाता है उस जगह में अपरमाणुश बिखर करके अलग हो जाते हैं वो दूसरा कोई प्रजाति के परमाणु ही है बनाते हैं या ठीक है ना या दूसरे कोई परमाणु में घुस जाते हैं दो में एक होते रहते हैं इस ढंग से परमाणुओं का स्वतंत्र रूप में कहीं भी बहुत ज्यादा समय तक स्थिर रहना पता नहीं लगता ठीक है एक तो ये एक बात हुई इस ढंग से कहां पहुंचे अपन तो जो आप लोग जो परमाणु अंशों के बारे में जितने भी गठनशील परमाणु में जो अजीर्ण और भूखे परमाणुओं को पहचाने होंगे बहुत अच्छी बात है उसमें से अंशों का स्थिरता तो अजीर्ण परमाणु में जल्दी बदलती रहती है जितना जल्दी उसमें बदलता है तो उसी प्रकार से दूसरा प्रजाति की परमाणुएं बनते रहते हैं और दूसरे प्रजाति की परमाणुएं बनते बनते बनते परमाणुओं की संख्या बदलती रहती है घटती रहती है बढ़ती रहती है अंशों की संख्या यही ना बात होती है इतना पर्याप्त है कि नहीं है ठीक तो है इतना बच्चा हाँ अब आपका क्या कहना है आप कही इसमें एक तरफ जो मेन मतलब डिफरेंस बताओ है कि विज्ञान अभी तक अंशों के रूप में नहीं है आवेशों के रूप में देखता है है ना और वो विपरीत आवेश के रूप में देखता है हाँ केंद्र में धनात्मक और परिवेश में ऋणात्मक हाँ। तो उनके प्रकार अलग अलग हैं अच्छा। इस तरह से आवेश को यदि गति को हम आवेश माने हमारे अनुसार हम जो देखा हो उसके अनुसार आवेशित गति स्वभाव गति ये दोनों है स्वभाव गति में आचरण निश्चित है आवेशित गति में आच, आचरण निश्चित नहीं है कोई भी परमाणु जीवन ही आज आवेशित होता है मान लो और जीवन आवेशित होने पर जीवन का आचरण निश्चित नहीं है क्या आचरण करना लेकर उसी भांति यदि भौतिक परमाणु में यदि आवेश रहते हैं उनका निश्चित आचरण नहीं होना चाहिए वो तो मैं ये बताता कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के रूप में देखते हैं वो परमाणु के अंशों को वो सब देखना आवश्यक नहीं है चार्ज रूप में अध्ययन तो करते नहीं है अध्ययन तो हमेशा प्रभाव रूप में करते हैं तो प्रभाव को अंशों के आधार पर भी अच्छी तरह और जो है ना प्रभाव जो है ना परमाणु के सभी वोर डाली रहती है हाँ। है ना भाई प्रभाव क्षेत्र जो है ना परमाणु के जो मैंने मात्रा रहती है उससे बाहर बाहर में भी फैली रहती है हर इकाई का प्रभाव ठीक है तो इन प्रभाव जो फैला रहना यह स्वाभाविक बात है ये इसमें तो स्वभाव गतिविधि से आगे की विकास आचरण की निश्चयता दोनों बना रहता है विकास की विकास की संभावना आचरण की निश्चयता दोनों एक साथ बनी रहती है हर एक स्थितियों में इसी आधार पर अस्तित्व में अवस्थाएं चार अवस्था में हो चुके हैं इसका गवाही यही है चारो अवस्था में यदि मूल में देखेंगे तो परमाणु ही है मूल में यदि देखा जाए तो परमाणु ही है और दूसरा कोई चीज है ही नहीं है ठीक बात, बात है क्या कह विज्ञान वालों ने कि जब उसका अध्ययन करने गए तो अंशों को मतलब वहां से हटाकर परमाणु से ना या कोई अंश को परमाणु में प्रवेश कर कराकर करा। उसका जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया है क्या होगा दर्जन तो के आधार पर आवेश चार्ज है चार्ज चार्ज चार्ज किस देख लगने चीजों के और प्रतिपादित करने का प्रयास किया वो ठीक किया होगा महाराज जी वो भाग में हमारा कुछ कहना नहीं है तो आवेश होता है तो आचरण निश्चित नहीं होगा आचरण निश्चित होगा यदि निश्चित मानते हैं आप दस अंश की परमाणु का आचरण निश्चित अभी मानते हैं वो स्वभाव गति में ही होगा ठीक है परमाणु के पर की आवेश की बात नहीं कर रहे हैं बाबा अंशों तो हाँ। के आवेश की बात कर रहे हैं हाँ। अंशों का आवेश तो अंग्रेज शब्द मेरा कहना यह बाबा की जो उसको चार्ज के आधार पर एक्सप्लेन करना चाहते हैं ऐसा एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं है अंशों के आधार आरोप इस सारे जो भी घटना घट रही है जो प्रभाव दिख रहा है उनको अध्ययन कर रहे हैं वो उसको जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है अंशों के आधार पर ठीक है ना ये ठीक है ना तो चार्ज तो। को लाने की जरूरत नहीं देखो देखो चार्ज को आप लाना चाहते हैं आप विदेशी शक्ति को इम्पोज किए बिना चार्ज आपको पर पता लगेगा नहीं जब आप जब कोई आवेशित किए बिना आपको चार्ज पता लगने वाला नहीं है मनुष्य जब अंगुली किए बिना मनुष्य हस्तक्षेप किए बिना विकृत बनाए बिना और परमाणुओं को नापना संभव नहीं है परमाणुओं का गति परमाणुओं का नेचर को एक्सप्लेन करना इतना संभव नहीं है उसको ऐसे ही माना जाए ज्यादा सुखद सुंदर और एक हमको लगता है जो तो जैसा है क्या है भाई मूल में परमाणु है ज्ञान हो गया विज्ञानियों को हो गया अज्ञानियों को भी समझा ले गए ये बात बहुत अच्छा काम हुआ किस कई के लिए अच्छा काम हुआ जीवन को एक परमाणु के रूप में स्वीकारने में सहायक हो गया इसके लिए मदद हो गया और कोई मदद हुआ है ऐसा कुछ नहीं है और कोई मदद के लिए तो यही परमाणु बाम बनाएंगे, वो ये बनायेंगे ये बनायेंगे ये मनुष्य का सहायक वस्तु नहीं है ये सहायक वस्तु नहीं है ये जो है ना सबसे बड़ी सहायक वस्तु ये हुई इतना दिन परमाणु परमाणु का चिल्लाने से अज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी सबको परमाणु की स्वीकृति हो गई है